चित्त को विषयों से कैसे पृथक करें इसका गौड़ तात्विक उपाय इसमें बताया गया है जिज्ञासुओं को इस गीता में सांख्य योग तथा वेदांत की त्रिवेणी दृष्टिगोचर होती है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव सतत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं सतत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए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 राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्र महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सतत गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है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 मुझ में अपना मन लगाए और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए प्रिय उद्धव मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे उद्धव जी ने कहा श्री कृष्ण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 मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं प्रिय उद्धव सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो ब्राह्मणों यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलू भी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है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 और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है तथा सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय का भी अनुभव करता है वह एक ही है जागृत अवस्था के इंद्रिय स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है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 और तीखे ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो यह जगत मन का विलास है दिखने पर भी नष्ट प्राय है अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है ऐसा समझो ज्ञाता और ज्ञे के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है यह स्थूल शरीर इंद्रिय और अंतकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्म आनंद के अनुभव में मग्न हो जाए यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदिक प्रपंच देखने में आता है तथा यह पहले की आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रती होती है जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर रहा है वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है बैठा है या देववश कहीं गया या आया है नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता प्राण और इंद्रियों के समान यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है इसलिए अपने आरंभक अर्थात बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है परन्तु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरुढ पुरुष, स्त्री पुत्र धन आदि के प्रपंच सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता अपना नहीं मानता जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को सनकादि ऋषियों मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है मैं स्वयं भगवान हूँ तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही मैं यहां आया हूं ऐसा समझो विप्रवरो मैं योग सांख्य सत्य ऋत अर्थात मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह इन सबका परम गति परम अधिष्ठान हूं मैं समस्त गुणों से रहित हूं और किसी की अपेक्षा नहीं रखता फिर भी साम्य असंगता